महाभारत अश्वेधिक पर्व एक सप्ती तमोध्याय है भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों द्वारा पांडवों का स्वागत पांडवों का नगर में आकर सबसे मिलना और व्यास जी तथा श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए आज्ञा देना व सम पांडवाच तान समीप गांव पांडवान् शत्रुकर्षण वासुदेव महाम प्रस्रुहतगण वै सम्पाण जी कहते हैं जन्मेजय पांडवों के समीप आने का समाचार सुनकर शत्रुसूदन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए चले ते समेत यथा न्याय प्रत्युद्याता दीक्षया ते समेत यथा धर्मम पांडवा विष्णुभि ही उन सब लोगों ने पांडवों से मिलने के लिए आगे बढ़कर उनके अगवानी की और सब यथा योग्य एक दूसरे से मिले राजन धर्मानुसार पांडव विष्णुओं से मिलकर सब एक साथ हो असनापुर में प्रवेश प्रविष्ट हुए महत्य सैन्य खुरन ईस्व धावा पृथिवजो खमच इव सर्वे समातम उस विशाल सेना के घोड़ों की टापों और रथ के पहियों की घरघराहट के तुम्ल घोष से पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का सारा आकाश व्याप्त हो गया था ते को कृत्वा कृत्ता स्वुर तदा पांडवा प्रीतमन थमा ससुरहृत घृणा वे खजाने को आगे करके अपनी राजधानी में घुसे ही उस समय मंत्रियों एवं श्रीदों से समस्त पांडवों का मन प्रसन्न था ते समय धितष्ट जनाधि की स्वना महाधि तत्पाद रे वे यथा योग्य सबसे मिलकर राजा धित के पास गए अपना अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम करने लगे धित्राष्ट्रादनों ते गांधारी राध सा तरत सतम निवसेठ भरतभूषण धितिराष्ट्र से मिलने के बाद वे सुबलपुत्री गाँधारी और कुंती से मिले विद्र पूजय पुत्र चूज्यम स्मृत वीरा व्य विषा पते प्रजानाद फिर विदुर का सम्मान करके वैसा पुत्र से मिलकर उन सबके द्वारा सम्मानित होते हुए वीर बड़ी पा रहे थे। जन्म भारत भरत नंदन तत्पश्चात उन वीरों ने तुम्हारे पिता के जन्म का वह आश्चर्यपूर्ण विचित्र महान एवं अद्भुत सुना तदुपस्रृत्य तत्कर्म वासुदेव से धीमत पूजा पूजया परम बुद्धिमान भगवान श्रीकृष्ण का वह अलौकिक कर्म सुनकर पांडवों ने उन पूजनी देव की नंदन श्री कृष्ण का पूजन किया अर्थात उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की तथा कतिपया ह्यासत्यवती सुत आजाम महातेजानगर महा नागसा तस् सर्वे यथा न्याय पूजा चक्रो कुरुद्वाहा इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यवती नंदन व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे कुकुल तिलक समस्त पांडवों ने उनका यथोचित पूजन किया सह विष्णुअंधक्री तथा तत्र नाना विधाकारा कथा युधिष्ठिरोधर्मसो व्यास वचनम अब्रवीर फिर विष्णु एवं अंधक वीरों के साथ वे उनकी सेवा में बैठ गए वहाँ नाना प्रकार की बातें करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जैसे इस प्रकार कहा भगव प्रसादी तम रत्न महित उपयोक्त तदीक्षा वाजिधे महाक्रत भगवन् आपकी कृपा से जो वह रन लाया गया है उसका नामक महायज्ञ में मैं उपयोग करना चाहता हूँ तनु तमनुाइाता मुनिष तम तदधीना व्यवसण से महात्म हु श्रेष्ठ मैं चाहता हूं कि इसके लिए आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाए क्योंकि हम सब लोग आप और महात्मा श्री कृष्ण के अधीन हैं व्यासुवाच अनुजहाम राजस्ताम क्रियताम यदनतरम यजस्वेधे न विधिवत दक्षिणावता व्यास, व्यास जी ने कहा राजन मैं तुम्हें यज्ञ के लिए आज्ञा देता हूं अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हो उसे आरम्भ करो विधि पूर्वक दक्षिणा विधिपूर्वक दक्षिणा देते हुए अष्टमेधय यज्ञ का अनुष्ठान करो अष्टमेधो ही राजेंद्र पावन सर्व पाप नाम थे नेपा विपापमा वही भविता नात्र संशय राजेंद्र अष्टमेधयज्ञ समस्त पापों का नाश करके यजमान को पवित्र बनाने वाला है उसका अनुष्ठान करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगे इसमें संशय नहीं है वह सम्पान वाच इतक्त सत धर्मात्मा कुरराजो युधिष्ठिर अश्वमेधस्य कौरभ्य चकारा हरणे मतिम वै सम्पान कहते हैं कुरुनंदन व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा कुरराज युधिष्ठिर ने अश्वेधियज्ञ आरंभ करने का विचार किया तमुज्ञाप्य तत्स कृष्णद्वैपाय नृप वासुदेव मथ वाग्मी वचनम अब्रवी श्रीकृष्णभ्या सब भातों के लिए आज्ञा ले प्रवचन कुशल राजा कुशलराजा युधिष्ठिर्भगवान्ी कृष्ण के पास जाकर इस प्रकार बोले देवकी सुप्रजा देवी या तप यद्रोयां तां महाबाहो सत्था ताचुत पुरुषोत्तम महाभाहु अच्युत आपको ही पाकर देव की देवी उत्तम संतान वाली मानी गई है मैं आपसे जो कुछ कहूँ उसे आप यहाँ संपन्न करें तत्भाजिता भोगान अस् यदुनंदन पराक्रमेण बुद्धिया चयेयम निर्जिता मही यदुनंदन हम आपके ही प्रभाव से प्राप्त हुई इस पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं आपने ही अपने पराक्रम और बुद्धिबल से इस संपूर्ण पृथ्वी को जीता है दीक्ष य स्व तमात्मान तम हिन्न न पर गुरु तयेष्टजेदासर्ह पिपाप्मा भविता दशारहनंदन आप ही इस यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं आपके आपकी यज्ञानुष्ठान पूर्ण कर लेने पर निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे तम भी स्वंधर्म स्वंधर्म प्रजापति ही यज्ञ अक्षर सर्व स्व धर्म स्व प्रजापति तम गति सर्वभूतापति आप ही यज्ञ अक्षर सर्वस्वरूप धर्म प्रजापति एवं सम्पूर्ण भूतों की गति हैं यह मेरी निश्चित धारणा है सुदेव उवाच तमें वही तन्महाहो वक्तुर्मरहश्चरिंदम तम गति सर्वूता में चिता मति भगवान श्रीकृष्ण ने कहा महाबाहो शत्रुधम नरेश आप ही ऐसी बात कह सकते हैं मेरा तो यह दृढ़ है कि आप ही संपूर्ण भूतों के अवलंब हैं तम चाद्य कुराण धर्मेण ही विराजते गुणीभूता स्वते राजन तम डो राजा गुरुमत राजन समस्त कौरवीरो में एकमात्र आप ही धर्म श्रेष्ठ शोभित होते हैं हम लोग आपके अनुयाई हैं और आपको अपना राजा एवं गुरु मानते हैं यजस्वनुत प्राप्यथ कृत स्वया नो नौ भव्यत्र भारत इसलिए भारत आप हमारी अनुमति से स्वयं ही इस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए तथा हम लोगों में से जिसको जिस काम पर लगाना चाहते हो उसे उस काम पर लगने की आज्ञा दीजिए सत्यम ते प्रतिजाह कर्ता चैव तथा तथावती इष्टवत भविष्य तय इष्टि पार्थिव निष्पाप नरेश मैं आपके सामने सच्चे प्रतिज्ञा करता हूं कि आप जो कुछ कहेंगे वह सब करूंगा आप राजा हैं आपके द्वारा यज्ञ होने पर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव को भी यज्ञानुष्ठान का फल मिल जाएगा इस श्री महाभारत यादे के परमढ़ी अनुगर कृष्णव्यासानुअिक सप्तति तपोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वैदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में श्रीकृष्ण और व्यास की युधिष्ठिर को यज्ञ करने के लिए आज्ञा विषयक इकहत्तरवां अध्याय पूरा हुआ